राघंद्रकित्र हनुमानी हम देता हर हर महा अनुस्कराओ राम जय राम जय राम जयराम भगवान श्री राम की कृपा है भगवान श्री राम की बहुत कृपा है ये बहुत दिन से भगवत चर्चाएं चल रही आप लोग प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं इसीलिए धन्यवाद है काली क्या बताया था ही? श्री राम श्री राम श्री राम सुखदेव जी महाराज जी परीक्षित सब ज्ञान की बात सुना रहे हैं परीक्षित पूछा महाराज सात दिन रह गया मृत्यु का कोई उपाय बताइए इससे कल्याण होगा सुखदेव जी ने कहा कि सात दिन बहुत है एक दिन ही जो है एक मिनट ही मुक्ति के लिए का। मन अगर मृत्यु के समय भगवान में लगी भगवान के नाम में लगी भगवान के स्मरण में लगी तो अपन आप जो है मुक्ति हो जाएगा लेकिन उसका अभ्यास करना होगा तो यहां पर जो है सुखदेव जी महाराज जी ने कहा भगवत स्मरण करना लेकिन स्मरण होगा कैसा अभ्यास करेंगे तो अभ्यास कैसे होगा मंत्र चंचल है उसके लिए भगवान का लीला कथाओं का जो है सुनना होगा सांसारिक लोग क्या एक आदत है के चर्चा करने का तो भगवान ने ऐसे लीला है आदि उन्हें लीलाओं को जो है सुनने का पढ़ने का तो मन अपने आप लगा रहेगा जैसे आप श्री भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करे तो मन अपने आप लगा रहेगा भगवान जा रहे बैठ रहे उठ रहे हैं खा रहे पी रहे किसको मार रहे हैं, किस बातें कर रहे हैं, है चर्चा करेंगे तो मन अपने आप उसमें लगा रहेगा इसलिए आपको जो है जो सात दिन बाकी है भगवान की लीला कथाओं का बढ़िया से श्रवण करें मैं आप एक एक कर भगवान के अवतार की प्रसंग सुनाऊंगा सुखदेव जी कह रहे हैं किसको परिस्थिति लेकिन परिस्थिति जी ने पूछा आप तो महाराज भगवान की लीला अवतार की कहानी आप तो सुनाएंगे लेकिन सबसे पहले मैं पूछता हूं कि भगवान ने संसार का सुजन कैसे किया उसके बारे में जानना चाहिए कि संसार कैसे सृष्टि किया अतः ब्रह्मांड ने सृष्टि किया ब्रह्मांड की इतने सारे जानकारी ज्ञान कैसे हुआ ये सृष्टि कैसे भगवान ने बनाई है इसके बारे में थोड़ा सुनाई तब तो जो है सुखदेव जी ने कहा ठीक है पहले सृष्टि के वर्णन सुन लीजिए फिर लावकार कथा सुनाएंगे सुखदेव जी ने कहा भगवान नारायण जी अनंत स्वयं पर विराजमान थे ये संसार पूरा जलमग्न था उनके नाभि से जो है ब्रह्मा ही प्रकट हुए नाभी से कमल निकला उसी कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए भगवान की इच्छा से संकल्प से जैसे हम लोग को बनाना पड़ता है भगवान को कुछ बनाना पड़ता है खाली सोचने से हो जाता है जैसे आप लोग को रोटी बनाने का हो तो पहले क्या करेंगे आटा लाएंगे फिर उसको पानी डाल करके बूंधेंगे फिर तवा में से तब तो जाकर रोटी बनेगा सब्जी बनाने का है हाँ तो पहले ही सब्जी को तो काटेंगे उसके बाद उसके बाद क्या करेंगे तेल ना घी घी तेल, ना गी। गी तेल अच्छा ना नारायण नारायण तेल है घी है जो भी थोड़ा छोड़ी है उसके बाद जो है सरसों जीरा ऐसा झोंक मारी उसके बाद दादो, पहले पानी डाल दो अरे उसको मसाला अरे भाई पहले, भाई पहले उसमें सब्जी डालिए कि सब्जी डालिए उसके बाद में पानी पानी डाला जाएगा मसाला तो ये आप लोग को अपने हाथ से करना पड़ता है भगवान ऐसे करते नहीं भगवान खाली सोच लेंगे कि सामने बढ़िया आलू बैंगन में टमाटर का तरकारी तैयार होकर के मिल जाए तो सामने कढ़ाई में तैयार मिलेगा खाली सोचने जो सोचेंगे सामने तैयार होकर प्रकट हो, हो जाए जो इच्छा करी है मन माही प्रभु प्रसाद कच्छ दुल्ल होना अभी आप भगवान के लिए भगवान के भक्तों के लिए भक्त कौन सा ऐसे भक्त नहीं जो भगवान जिसको स्वीकार कर लिए हैं भगवान जिसका हरे की इच्छा पूरी करने के लिए संकल्प कर लिए हैं उन लोग नहीं तो ये भक्त लोग का इच्छा पूरी हो लगेगा तो पता नहीं क्या क्या इच्छा करेंगे इसको भगवान इच्छा पूरी करने लगे तो क्या पहले मांगते तो मांगे तो पता नहीं क्या आप क्या मांगेगी? आप है आप मांगे जी चार श्री राम श्री राम जो पहुंचे हुए भक्त होते हैं कबीर तुलसी मीरा एक दो तो लोग की इच्छा कुछ रहता नहीं होगा तो भक्ति का इच्छा ही होगा अच्छा इच्छाए होगी इसीलिए भगवान उनकी हर एक पूरा कर कभी कभी उठपटना का इच्छा भी रहता है भक्तों का पूरा जिस का था मेरा लड़का मार दिया था बेटा ले आओ ये उठपटना की इच्छा है है ना ये गुरु जी ने मांगा कि मेरा लड़का मर गया ले आओ तो भगवान को कभी कभी पूरा करना पड़ता उनके हाथ में है जो चाहे भैया तो आप लोग को बनाना हो तो पहले दूध लाओ उसको जो है करो फाड़ो फिर उसको जो है बनाओ फिर उस चाशनी बनाओ फिर उसको के तेल में में चाशनी में तो है घी चाशनी डालो तैयार होता लेकिन भगवान सोच लेंगे सामने रसगुल्ला का थाली में भरा हुआ पूरा बड़ा बड़ा रसदार प्रकट हो जाए सामने ये, ये भगवान की संकल्प शक्ति इसलिए खाली उसने सोचा कि मेरे नाभि से कमल प्रकट हो उसमें ब्रह्मा जी चतुर्मुख वाला प्रकट हो सोच लिए होंगे तो उनके नाभि से कमल लगे पड़े उसमें ब्रह्मा जी चार मुख वाला बुढा दाढ़ी वाला देवताओं में केवल ब्रह्मा जी दाढ़ी वाले बाकी कोई दाढ़ी नहीं इसीलिए पिता मह कह वो सोच रहे कि उनको पता नहीं मैं ये कहाँ से प्रकट हो गया ना देखा है कि एक बैठे हैं कमल के पुल में चारों तरफ पानी ही पानी ही कहां से आ गया अचानक से प्रकट हो गया भाई <laughs> ब्रह्मा जी सोचा कहीं तो कुछ है नहीं ना घर है ना द्वार है ना कोई आवरी जीव जानवर कुछ नहीं है अकेला अकेला कहा से आ गया <laughs> नहीं जब कि कहा से कमल ब्रह्मा जी कमल के अंदर फिर घुसे बड़ा कमल था छोटा नहीं बड़ा घुसे तो भगवान के पेट में पहुंच गए भगवान के पेट जो पहुंच गए तो पेट उनका तो करोड़ ब्रह्मांड उनके पेट में ये जो आप देख रहे हैं ना ये सब ग्रह नक्षत्र पृथ्वी सब भगवान के गर्भ में ही इसको विराट स्वरूप कहते हैं भगवान के तीन चार रूप है एक है विराट रूप एक है चतुर्भुज रूप जो वैकुंठ में रहते हैं एक है अवतार लेके आते हैं राम कृष्ण है ना? एक हृदय में रहते हैं सूक्ष्म स्वरूप विभिन्न रूप में उनका है ये जो आप देख रहे हैं पृथ्वी ग्रह नक्षत्र चंद्र सूर्य समुद्र ये सब भगवान के शरीर में ही विराट रूप बनता हम लोग को उनके ही शरीर में रह रहे हैं आप बोले कैसे से पता नहीं चलता है ये इसे जू आपके मथा में है जू आप लोग के मथा में जू रहता है ना जू को ये मालूम नहीं है कि मई एक भाजी वाली है उनके मथा में रह रही हूँ उनके पता नहीं वो सोच रहा है कि ये हमारा जो है घर है ये जो है हमारा सब जमीन है ये जो बाल सब है सोचते कि ये हम लोग खेती है जो तो घर द्वार उसको, उसको समझ बैठे वो लोग पता नहीं कि किसी है कोई और है, कोई मथा में मैं रह रहा हूँ लोग पता नहीं ऐसे से हम लोग को भी पृथ्वी में घर बना के रह रहे हैं समुद्र हम भी सोच रहे हैं कि रह रहे लेकिन ये भगवान का स्टाइल का कहीं एक अंश है इसमें हम सब निवास कर रहे हैं इतना बड़ा है कि पता नहीं चलता यही से कभी कभी पे पेट में आप लोग क्या देखिए कीड़े हो जाते हैं कैंसुआ हो जाते हैं ये शरीर भी बहुत कीटाणु है जीव पेट में किसी के होते देखा कैंचुआ बच्चे लोग का ज्यादा है बचपन में मेरा ही पेट में केंचुआ हो गया था इतना लंबा लंबा इतना केंचुआ निकला था मेरा पेट वो केंचुआ लोग नहीं सोच रहे कि हम लोग किसी आदमी के पेट में है वो लोग को सोच रहे कि वही हमारा एयर कंडीशन घर है ऐसे हम लोग को ये सारा संसार को ब्रह्मांड को सोच के बैठे हैं ये हमारा घर है यह हमारा द्वार है जमीन है आकाश है चंद्र सूर्य लेकिन ये सब भगवान का शरीर है ये विराट रूप समुद्र है उनका पेट है चंद्र सूर्य उनके आख पाताल में उनका चरण में है स्वर्ग में उनका मस्तक है इतने सो पेड़ पौधे उनके लोह में है लोह विराट स्वरूप इसीलिए जब ज्ञान हो जाता है सर संसार को भगवान का रूप देखता है जब युग ज्ञान हो जाएगा कि हम निरंजन लाल यादव के मथा में रह रहे हैं तो फिर वो संपूर्ण जहां जहां जाएगा वो समझ जगह देखे निरंजन का मथा है युग ज्ञान नहीं है इसलिए वो सोच रहा है कि अलग है मान लीजिए मेरे इसमें कोई जू पड़ जाए उसको ज्ञान नहीं कि मैं कोई बाबा जी के मत्था में रह रहा हूँ लेकिन जो ज्ञान हो जाएगा अरे ये तो गोवर्धन दास नाम के बाबा जी उनके मत्था में हम लोग रह रहे हैं अब जहाँ भी चलेगा हो उसको हर एक जगह बाबा जी का ही शर मिलेगा उसके अलावा उसे नहीं मिलेगा ऐसे ये सारा ब्रह्मांड में जहां भी जाओ हर जगह भगवान का ही शरीर है भगवान का ही सब कुछ है विराट रूप है इसको निराकार रूप भी कहते हैं। सब जगह उनका ही स्वरूप लेकिन ये विराट स्वरूपों का ध्यान आप नहीं कर सकते खाली खाली सोच सकते हैं वैसे इसी के अंदर भी जड़ है, ना जैसे बाल जड़ है बाल है आप काटने से नहीं पता नहीं चलेगा नख है काटने से वो पता नहीं काट देंगे बाल में। ऐसे संसार जड़ है, पत्थर है जड़ है कुछ जीव है चेतन है संसार बना हुआ। लेकिन ये जो विराट रूप का आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, क्या ध्यान करेंगे पेड़ पौधे समुद्र खाली सोच सकते है इसीलिए भगवान ने सोचा है कि सड़क सुंदर रूप धारण करके आएंगे तो लोग देख करके ध्यान करेंगे इसीलिए वो चतुर्भ रूप धारण कर एक रूप में रहते हैं शंकर चक्र कदापथ में ले करते वैकुंठ में लेकिन वो रूप भी लोग ध्यान बढ़िया से नहीं कर पाए तो कभी अवतार लेकर के आ जाते आपके संसार में राम कृष्ण सुंदर रूप दो हाथ मनुष्य वाला कि सारे हाथ वाला देख करके इतना आकर्षण नहीं हो जाना इसलिए मनुष्य जैसे बन के अपने ही उनका ध्यान करते जो शरीर में रहते है सूक्ष्म शक्ति के रूप में वो भी ध्यान नहीं कर सकते वो दिखाई नहीं देते इसमें तो खाली दो रूप ही अपने ध्यान कर सकते हैं एक तो चतुर्भुज दूसरा राम कृष्ण आदि अवतार ज्यादा करके अवतार का ही ध्यान करते हैं, उन्हें कही लीलाओं का गान भी तो इस समय है सुखदेव जी विराट स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं ये पृथ्वी जो है सब कुछ जो कुछ उनका ही शरीर है ऐसा सोचने का ही जहां भी जाओ ये मिट्टी पत्थर सब भगवान का ही शरीर है इसे जू कहीं भी जाएगा कान में घुस जाएगा तो भी बाबा जी का ही कान है नाक में घुस गया कहीं नाक में घुसने के बाद उसके अंदर क्या निकलता है कहीं उसका शेम्बुर में घुस गया लथरा हो गया तो भी बाबा जी का ही शंबुर है है ना जहां भी जाएगा उनके अलावा ऐसे संसार में चाहे आप मिट्टी में चली जाओ पत्थर में चले जाओ चाहे बाथरूम में चले जाओ चाहे पानी में चले जाओ चाहे पहाड़ में चले जाओ उनके अलावा जा कुछ है ही नहीं उनका पूरा संपूर्ण शरीर में हम लोग निवास हैं, है ना? इसीलिए ब्रह्मा जी अब कमल नाले के अंदर घुसे तो उनके पेट में घुस गए तो आम पर तो चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र करोड़ो करोड़ ब्रह्मांड पृथ्वी ये सब दिखाई दिया समुद्र तालाब भगवान के पेट में ब्रह्मा जी ने बाबा अरे बाबा कहा गया वही फिर वापिस वही कमल के नाल में घुस करके आ आगे बाहर सोचे की पता नहीं चल रहा है कहा कौन है मेरे को सृष्टि किया क्या है तो ब्रह्मा जी बैठ करके जो मेरे को सृष्टि किया उनको मैं ध्यान कर रहा हूँ उनका स्मरण करने लगे तब है तुरंत भगवान ने के सामने हो गए की जय संकट पद्म लेकर के छोटा सा रूप धारण करके प्रकट हो गए विराट तो रूप में भी है छोटा सा चतुर्भुज रूप भी धारण कर वही एक ही भगवान का बहुत संसार के लोगों की सुविधा के लिए भगवान ने बहुत प्रकार की व्यवस्था किया जैसे हमारा भारत भारत कितना बड़ा है 2000-3000 किलोमीटर में फैला हुआ लंबा चौड़ा को लेकिन एक आवरी भारत है छोटा सा मानचित्र मेप में अगर मैप में भारत का मानचित्र हो उसकी भारत ही माना जाता लेकिन भारत उससे भी छोटा है और एक रूप है तिरंगा झंडा है ना तिरंगा झंडा भारत भारत का? भारत माना जाता है। जब कोई देश बड़े बड़े देश का सम्मेलन होता है भारत से कोई आया कोई पाकिस्तान से आया कोई अमेरिका से आया कोई इंग्लैंड से आया सब आए है ना मीटिंग हो रहा हो तो जो भारत से गया होगा वहां पर झंडा लगेगा, अमेरिका का दूसरा झंडा लगेगा ये झंडा को भी देश माना जाता है, प्रतीक। अगर कोई तिरंगा झंडा को अपमान कर दिया तो उसको जेल अभी आप में से कोई तिरंगा झंडा जो है हमारे देश का उसको जला दोगे अपमान कर दोगे तो आपको पांच साल की जेल है वो भारत का प्रतीक ऐसे ही भगवान जो है विराट रूप में है चतुर्भुज रूप में है राम रूप में है कृष्ण रूप में है लेकिन उनका तस्वीर जो है रूप में भी है। राम कृष्ण रामकृष्णी फोटो मूर्ति के रूप में भी है अरे मूर्ति से भी आोटा यंत्र जंत्र होता है ना जैसे देवी माता का जंत्र तांबे का नहीं बनाते हैं तांबे का यंत्र चार कोना वाला बनाते वो भी अगर आपको बड़ा जगह आपके पास नहीं, तीन का, तो तांबे का यंत्र लाके लोग रखते पहनते घर में रखा जाता है उसके और भगवान छोटा रूप धारण कर लिया जाते शालीग्राम पत्थर छोटा सा वो भी आप रखे कितने रूप के है जो भी एक भी कर लो हो गया संत भी भगवान का है। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो भगवान जो नाम उनका सबसे छोटा रूप है उनका नाम है। राम कृष्ण हरि नारायण ये नाम खाली भी उनका ही रूप है हरि राम राम राम राम राम राम राम कहो अगर ये भी नहीं कर सकते तो खाली मन में सोचो ध्यान करो राम कृष्ण आज ना इसमें कोई तस्वीर ना कोई फोटो ना कोई यानी सब प्रकार सुविधा इसकी जो सुविधा लगे कोई चाहे गांव पूरा विराट स्वरूप का चिंतन करे निरंकारवादी लोगो उनका निरंकार चिंतन करते है। कोई चतुर्भुजन लो कोई राम लो कोई कृष्ण लो कोई फोटो रखता है कोई मंदिर में मूर्ति स्थापन करता है कोई इतने जगह नहीं मूर्ति फोटो फोटो रखने के लिए तो छोटा सा या कुछ रखते हैं है ना ये सब भी नहीं है तो बस भगवान का मन में ध्यान करते हैं है ये सब है इसमें से कोई भी आप एक पकड़ लिया सब उनका ही रूप है लेकिन ये रहस्य जो मूर्ख लोग नहीं जानते हैं इसी में से भी इसको विरोध करने लगे निरंकारी लोग होते हैं विराट रूप सर्वव्यापी मानने वाले और राम कृष्ण का विरोध करते।, है? है? करते, है? करते हैं मूर्ति का विरोध कर देते पूजा करने मंदिर में जाते पाठ क्या करने जाते क्या मूर्ति पूजा करते मूर्ख नहीं मैं महामूर्ख कहता है लेकिन जो परम ज्ञानी होते हैं वो सबका अगर कोई साइराम में पूजा कर रहा है तो भी ठीक फोटो पूजा कर रहा है ठीक यंत्र रखा है तो भी ठीक राम रूप में ठीक कृष्ण रूप में ठीक विष्णु रूप में भी ठीक निरंकार करो लेकिन इसमें भी भेद सब है निरंकार का ध्यान करेंगे तो कृपा करने आएंगे नहीं निरंकारी भगवान कृपा करते नहीं तो सर्व्यापी रूप रहते ये जो चतुर्भुज रूप राम रूप कृष्ण रूप मूर्ति ये सब का वो भजन करेंगे तो वो कोई पड़ा आप कृपा कर संकट द्रौपदी जैसे संकट आया था बचा नहीं आए थे को संकट आया बचाने आए थे निरंकार रूप आप ध्यान करेंगे तो बचाना नहीं आएंगे कि न उनका कोई निराकार कोई हाथ कान नाक कुछ होता नहीं इसलिए उसमें मना है भगवान बचा ये इतने उनके अवतार है लीला है स्वरूप चित्र रूप वही ही अब जो ये सब को जो पूजा करता है भक्ति कहा जाता है साली का पूजा कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं फोटो पूजा कर रहे हैं भक्ति कर रहे हैं आ, आ, श्री श्री राम श्री राम तो ये जो आप शालिग्राम पूजा कर रहे हैं जंत्र पूजा कर रहे हैं मूर्ति पूजा कर रहे हैं राम कृष्ण और जो विष्णु आदि का पूजा कर रहे हैं इसको भक्ति कहा जाता है लेकिन निराकार रूप आप पूजा करेंगे जो विराट रूप उसको ज्ञान ज्ञानी कहा जाते है भक्तों का भगवान सदैव रक्षा करते हैं भक्तों को है सदैव सहयोग करते हैं साथ में रहते हैं जो निराकार पूजा करने वाले जो उनका चिंतन करने वाले उनके जाय संसार में जितने भक्त हुए संत महापुरुष इन्हीं मूर्तियों का ही फोटो का तस्वीर का ही पूजा करते हैं भक्ति करते नाम कहीं ध्यान कीजिए मन में मन में सोच सकते है ना राम कृष्ण नहीं तो बना दीजिए तुरंत हाथ में हैं जगन्नाथ जी का ऐसे ऐसे करे जगन्नाथ जी बड़ा बड़ा आंख है ना कैसे कर दिया हो गया भगवान नहीं ध्यान कर ली मन में फैली सोच ली चिंतन कर लिया तो जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है उसको जो है कभी किसी का विरोध नहीं करेगा कोई साई राम पूजा कर रहा है ठीक, कोई मृत्यु पूजा कर रहा है ठीक, कोई फोटो पूजा कर रहा है तो भी ठीक है कोई राम कृष्ण का मूर्ति ध्यान कर रहा है तो भी ठीक सब अच्छा ही है लेकिन हमारे निरंकार पंथी वाले इतने मूर्ख है इसको ज्ञान नहीं कहते लेकिन मूर्ख है इसलिए ज्यादा उनके पंथ में आपको कोई मिलेगा नहीं कोई संत महापुरुष भक्त आज तक उनके पंथ में कोई हुआ ही नहीं जितने ही भक्त हमारा ध्रुव हुए प्रहलाद हुए कबीर हुए तुलसी हुए मीरा हुए सब यही का ही पूजा करके हुए उसमें कोई भक्त होता ही नहीं कोई एक भी नहीं मिलेगा आपको पुराण शास्त्र आ, श्री, राम, श्री, राम, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम तो यहाँ पर जो है ने जो स्मरण किया चतुर्भुग रूप में जो है भगवान प्रकट हो गए आ, उनका सुंदर रूप देख करके ब्रह्मांजी प्रसन्न हुए आ उनका जो है विभिन्न प्रकार श्लोक के द्वारा स्तुति करने लगे प्रार्थना करने लगे आइए थोड़ा उनका जो है नाम ले भगवान के नारायण <laughs> मान्य विभिन्न प्रकार श्लोक के द्वारा समित किया भगवान ने स्तुति किया भगवान ने कहा आप जो है सृष्टि का रचना करो प्रलय जल में संसार डूबा हुआ है आप जो है फिर तो सृष्टि करो ब्रह्मांड ने कहा कौन सृष्टि मेरे को पता ही नहीं तो कौन है सृष्टि <laughs> कैसे सृष्टि करे संसार मेरे ज्ञान नहीं मा रहे यानी ब्रह्मांड जी भी कोरा है भाई कोई जानकारी नहीं है उनको अभी रोटी बनाना भी नहीं आता है रोटी कैसे बनता है <laughs> महाराज मेरे को ज्ञान नहीं कहीं सृष्टि करूंगा आपको कोई करना नहीं है मैं आपको सब दे देता है। <laughs> आपको जो है ऐसे वेद का ज्ञान ऐसे सब जानकारी हृदय में दे दूंगा आप अपने आप भी वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा उसी से आप जो सोचेंगे संकल्प करेंगे अपने आप सृष्टि हो गया ऐसे कर भगवान ने जो आशीर्वाद दिया ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते ही ब्रह्मा जी के शरीर में जो शक्ति का संचार हो गया सब चीज का ज्ञान अपने आप हो गया अभी तक उनको रोटी बनाने में ज्ञान नहीं था लेकिन यही से ब्रह्मा जी भगवान ने दिया आशीर्वाद संसार का हरेक चीज कैसे सृजन किया जाए कैसे बनाया जाए ये चीज का ज्ञान अपने आप हो गया श्या रामचंद्र कई से मनुष्य बनाया जाए कैसे गधा बनाया जाए कैसे गाय बनाया जाए कैसे से भैंस बनाई जाए कैसे फूल बनाया जाए कई से जो है संसार का चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र जो कुछ संसार में आप देख रहे हैं बनाया जाएगा क्या क्या चीज कई सोच कर ज्ञान हो गया अब जो जैसे वो सोचेंगे ऐसे अपने आप की सृष्टि जल रहा है इसको कौन बनाया मालूम है आप लोग खाली लगा करके तार स्विच दबा देते हैं हा लाइट आ गया <laughs> तो लेकिन विज्ञान विज्ञानी मतलब कोई आकाश से उतरा थोड़ी आ, एक है कभी आप आप में से ही कोई आदमी है आ, एडिशन नाम के एडिशन। सब संसार के लोगों की सुविधा के लिए किसी किसको ज्ञान दे देते तो देखा है कि सब अंधरा दिया जलाते रहते है लोग को परेशान रहते है इसलिए भगवान ने जी बुद्धि दिया उसने ऐसे दिमाग लगा लगा करके बल्ब बना दिया अच्छा ये बताइए वो तो बना दिया। आप वैसे क्या ये इंडिया में ए, आपकी में आपकी कितने जो आज इतना आदमी कोई भी एक ऐसे बल्ब नया अपने ढंग से बना सकता है एडिसन का सूत्र छोड़ के वो जो जिस ढंग से सूत्र बना के बना बता दिया ऐसे वो छोड़ के दूसरा बना सकता है कोई। वो कैसे बना दिया ना भगवान ने उस उसको बुद्धि दे दी ये जो आप जो एरोप्लेन में उड़ रहे हैं फर्र से यहां से बनारस एक घंटा इसको राइट ब्रदर्स दो भाई ने बनाया भगवान ने उनको बुद्धि दी है वो देखे कि क्या धुआं आकाश में उड़ता है धुआं जब निकलता है आकाश में तो उसने उसी धुआं को गुब्बारा में भरा छोड़ा तो ज्यादा टाइम उड़ा फिर बड़ा गुब्बारा बनाया करके उसमें धुआं भर के उसके ऊपर बैठ करके उड़े ऐसे करते करते करते करते करते करते एरोप्लेन बना दिया रेलगाड़ी है ना स्टीफनसन जेम्स आप लोग भोजन बनाते हैं ना भोजन बनाते समय भात यानी डाल बनाते तो भाप से का ढंकन धक्का मारी गिरता है वो भी इसे रसे बना रहे थे, भगवान तो ने उसको बुद्धि दी है है? ये धक्का क्यों मार देता है? इसका मतलब है भाप में धक्का मारने की तो उसने कोयला जला के पानी गर्म करके भाप ऐसे बनाया उसी भाप को जो है ऐसे जगह पर धक्का मारा थी अपना गाड़ी चालू पहले जो धक्का मारने वाला गाड़ी चलता था ना उसके बाद पेट्रोल डीजल तो ये सब जो है हम लोग खाली बैठ कर गाड़ी में जा रहे है एरोप्लेन में जा रहे हैं साइकिल में या सब खाली मजा ले रहे हैं सब का लेकिन बनाना किसी को नहीं आएगा <laughs> ये तो भगवान की कृपा अभी आप जाएंगे हॉस्पिटल में तो आपका पूरा फाड़ करके और हाट फाट से ऑपरेशन कर देंगे ये लोग लिवर पेवर से काट कूट का कर देंगे कहा क्या हुआ है लेकिन आप लोग में से कोई अगर चक को दिया जाएगा फाट जाएगा तो क्या करेंगे <laughs> कुछ नहीं कर तो लोग पूरा फाड़ करके कौन सा कहा पर क्या जोड़ने का क्या करने का क्या नहीं करने का सब सेट करके सिलाई मार के आपके सब कतरा पतरा सब निकाल कर फिट कर देंगे पहले से चंगा हो तो जाएगा ये सब ज्ञान कौन दिया है भगवान ने दिया है साइंटिस्ट लो। लोग विज्ञान लोगों को दिया है इसलिए आजकल जो नए नए नए नए सब उपकरण निकल रहा है नए नए चीज ये सब इंसान का ज्ञान नहीं है आप ऊपर कोई एक विज्ञान भगवान दे देंगे ना आप दुनिया में मशहूर हो जाओगे तो देखेंगे आप दुनिया का मशहूर आदमी हो जाओगे और इतना आपके पास कैंसर का लाइन लगेगा <laughs> डायबिटीज का अभी कैंसर डायबिटीज का अभी कोई विज्ञानी नहीं निकला। डायबिटीज़ का दवाई अभी आ, भगवान अगर किसी कृपा करके दे दे सारा दुनिया का मशहूर आदमी हो जाएगा और अरब खरब समुपत्ति हो तो ऐसे से ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि करने का कला दे दिया अब ब्रह्मा जी कई से आगे से सा सृष्टि करते है उसका वर्णन करेंगे आइए दो मिनटे भगवान का नाम जब फिर टाइम देखो टाइम देता हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण नाम तुम्हारा से तारंगू